मैं आज ही आपको और आपकी अलौकिक ज्योतिर्मयिता को देख पाया हूं दर्शन कर पाया हूं और अब मैं कह सकता हूं कि मैं अंधा नहीं सा ने यह सुन आनंद की आंखों में देर तक झाका और और और आलोक उस उसके ऊपर फेंका आनंद डूबने लगा होगा उस प्रसाद में उस प्रकाश में उस प्रशांति में और फिर उन्होंने कहा हां आनंद ऐसा ही है लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं मैं तो हूं ही नहीं इसीलिए प्रकाश है यह बुद्धत्व का प्रकाश है मेरा नहीं यह समाधि की ज्योति है मेरी नहीं मैं मिटा तभी यह ज्योति प्रकट हुई मेरी राख पर यह ज्योति प्रकट हुई तब यह सूत्र उन्होंने आनंद को कहा दिवा आदिच्चो, आभाती, तपती आदित्यो रतिम आभा चंदिमा सन्नद्धो खत्ो तपति झाई तपति ब्राह्मणो सब महो रातिम बुद्धो तपति तेजसा। दिन में केवल सूरज तपता है दिन में केवल सूरज प्रकाश देता है। रात में चंद्रमा तपता है रात में चंद्रमा प्रकाश देता है। अलंकृत होने पर राजा तपता है जब खूब स्वर्ण सिंहसनों पर राजा बैठता बहुमूल्य वस्त्रों को पहनकर हीरे जवाहरातों के आभूषणों हीरे जवाहरातों का ताज पहनता